पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र उन्नीस सातवां उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति इस बीसवें सूत्र के व्यास व्यासभाष से उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि योगियों की बतलाकर भव प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि अयोगियों की अथवा अज्ञानियों की सिद्ध करना भी ठीक नहीं है क्योंकि उन्नीसवें सूत्र के विदेहां देवान भौ प्रत्यय इस व्यास भा, भाष्य में भव प्रत्यय वाले विदेहों के लिए देव का शब्द प्रयोग किया गया है उपाय प्रत्यय वालों को तो श्रद्धा विर्य आदि का अनुष्ठान करके योग श्रेणी में प्रवेश करना होता है किंतु भौ प्रत्यय वाले श्रद्धा विर्य आदि का अनुष्ठान पूर्व जन्म में कर चुके हैं क्योंकि बिना इसके आनंदानुगत और अस्मितानुगत की भूमियों और कैवल्य पदतुल्य स्थिति का प्राप्त होना असंभव है आठवां वायु प्राण में चिंतन का शब्द भावना समापत्ति अर्थात संप्रज्ञा समाधि के अर्थ में ले सकते हैं इसमें क्रम से स्थूल भूतों से लेकर मूल प्रकृति पर्यंत संप्रज्ञा समाधि की भूमियों में आसक्त योगियों के शरीर त्यागने के पश्चात उनकी अवस्थाओं के सूक्ष्मता सात्विकता और आनंद के तारतम्य से समय में वृद्धि दिखलाते हुए इस बात को दर्शाया है कि एक लाख मनवंतर वाली स्थिति भी पुनरावर्तनी ही है केवल परमात्म प्राप्ति रूप कैवल्य अपुनरावर्तनी है जो असम्प्रज्ञा समाधि का अंतिम ध्येय है यह एक प्रकार से गीता के श्लोक की व्याख्या है आ ब्रह्म भुवनांडोकाह पुनरावर्तनो अर्जुन माऊपेत्य चुकौंते पुनर्जन्मन विद्यते विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाष्य भाषानुवाद सूत्र उन्नीस असंप्रज्ञात योग के भी निमित्त भेद से दो प्रकार अगले दो सूत्रों द्वारा सूत्रकार कहेंगे उन्हें दो भेदों को युक्ति सिद्ध पूर्वाचार्यों के कहे क्रम के अनुसार दोनों सूत्रों के अवतरण के लिए भाष्यकार दिखलाते हैं स खलवयम द्विविध इति वह असंप्रज्ञात योग दो प्रकार का है वह असंप्रज्ञात योग अगले सूत्र में प्रज्ञापूर्वक बतलाया है अतः आगे कहे श्रद्धा आदि है कारण जिसके ऐसा उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योग योगियों को इस लोक में होता है तथा योग भ्रष्टों को इस लोक में और देवता विशेषों को देवलोक में भव प्रत्यय जन्म है कारण जिसका वह असंप्रज्ञात योग होता है यह क्रम है सूत्रकार को उपाय प्रत्यय सविस्तार कहना है अतः सूची सूचिकटाह न्याय से पहले भव प्रत्यय को कहेंगे इस कारण सूत्र और भाष्य में क्रम भेद को दोष नहीं मानना चाहिए उत्पत्ति क्रम के अनुसार सूत्र के क्रम का उल्लंघन करके और संबंध को पूरा करके सूत्र को उठाते हैं तत्रेति भव का अर्थ है जन्म वह भव ही है प्रत्यय अर्थात कारण जिसका ऐसा विग्रह भव प्रत्यय शब्द का है विदेह प्रकृति लयानाम इसके व्याख्या विभाग करके कहते हैं कि विदेहा नाम इत्यादि शरीर की अपेक्षा के बिना जो बुद्धिवृत्ति वाले हैं उन्हें विदेह कहते हैं यह विभूतिपाद में स्पष्ट हो जाएगा वे विदेह महदादिदेव हैं साधना अनुष्ठान के बिना ही इन्हें असंप्रज्ञात योग केवल जन्म के ही निमित्त से होता है अर्थात इस देहपात के अनंतर उस उस तत्व में प्रादुर्भाव रूप जन्म के कारण से ही होता है योनि अर्थात उस उस स्थान के अपने अपने गुण या प्रभाव द्वारा स्वाभाविक ज्ञान से ही उन्हें असंप्रज्ञात होता है वे नित्य प्रति प्रलय में और कभी कभी स्वर्ग काल में भी स्वसंस्कार मात्रोपगत चित्त द्वारा अर्थात संस्कार जिसमें शेष है ऐसे निरोधावस्थित चित्त द्वारा कैवल्य पदकी सी अवस्था को प्राप्त हुए हुए और व्युत्थान काल में स्वसंस्कार विपाक अर्थात स्वभाव प्राप्त कराने वाले संस्कार के विपाक अर्थात फल को अर्थात ऐश्वर्य भोग को प्रारब्ध कर्म से नियंत्रित हुए हुए भोगते हैं उसके पश्चात मुक्त हो जाते हैं